ये जाता तो ये शील निधान भी भगवान रहा और सुखनिधान है सुखनिधान निधान तो वैसे तो परब्रम परमात्मा ही है आनंद सिंधु है वो तो सुखनिधान निधान होंगे ही होंगे लेकिन एक बात ये भी है कि संसार में जब मनुष्य होते हैं संसारी मनुष्य तो उन्होंने अपने पूरे जन्म में किस पाप किए होते हैं विष्ठि किए होते हैं जो पाप किए होते हैं तो उनके हृदय में पाप जब इकट्ठे होते हैं तो वो दुख का रूप धारण करके प्रकट होते हैं व्यक्ति जिन लोगों ने पुण्य किए होते हैं पूर्वजन्म में वे उनके पुण्य सुख धारण करके प्रकट होते हैं संसारी व्यक्ति कभी सुखी कभी दुखी जब उसके पुण्य उदय हो तो वो सुखी और जब पाप उदय हो तो दुखी और जब वो दुखी होगा तो अन्य लोगों को क्या करेगा दुखी करेगा जिसके पास जो होता सोई देता जिसके पास दुख होता है वो दुख बांटता रहता है, लोगों को दुख देता भी रहता है अपना दुख व्यक्त करता रहता है, उसको सुनकर के दूसरे लोग भी दुखी होते रहते हैं, कुछ ऐसी बातें भी करेगा जिससे कि अन्य लोगों को दुख दुख हो ऐसा व्यवहार करेगा जिससे कि अन्य लोगों को दुख हो अगर किसी ने पुण्य कार्य किए हैं पुण्य उसके हृदय में अर्जित हैं तो पुण्य सुख रूप में प्रकट होते हैं कुछ ऐसी बात बोलेगा जिससे कि दूसरे लोगों को सुख हो कुछ ऐसा कार्य करेगा जिससे दूसरे लोगों को सुख हो यह भी वो देखेगा जो पुण्य जिसके के अंदर अर्जित होंगे और जिसके के अंदर सुख भरा हुआ है वो ये भी देखेगा कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे निकट और संपर्क में आने वाले व्यक्ति भी सुख का अनुभव सुखी अन्य लोगों को सुखी बनाने की इच्छा या भावना सब लोगों में नहीं होती इतना तो प्राय होता है कि लोग भाई ये सोचते हैं कि अगर दूसरे लोग दुखी हैं तो हमें क्या करना होंगे दुखी हम क्या कर सकते? बने रहेंगे दुखी ऐसी धारणा तो बोलते हैं। और कभी कभी तो ऐसी भी रहती है कि दूसरे लोगों को दुखी बना करके अपने आप को अपने आप को महिमावान समझते हैं कि हमने किसी को दुखी कर दिया तो देखो हम कितने महान हैं अपनी श्रेष्ठता अपना अहंकार इसी बात में कि हम किसी को दुखी तो कर रखे सब जो है ये है व्यवहार में और जीवन के दोष है दुर्गुण है भगवान राम में जब कहते भगवान सुखनिधान निधान है इसके माने सुखनिधान भगवान राम सुखनिधान केवल पुण्य के कारण नहीं है कोई आत्मा स्वरूप परमात्मा स्वरूप में जो सच्चिदानंद घन है तो जो परमात्मा स्वरूप हो परमात्म भाव में स्थित हो जिसके हृदय में परमात्म ज्ञानोडेट हो गया हो जिसके हृदय में भक्ति आ गई हो वो तो दूसरे व्यक्तियों को सुख ही सुख देगा और कुछ कर नहीं सकता स्वभावता उससे सुख ही निकलेगा और अन्य लोगों को सुख ही प्राप्त हो उसके कारण से किसी व्यक्ति को दुख तो हो ही नहीं सकता उसका कोई व्यवहार कोई आचरण कोई बात इस प्रकार की नहीं होगी जिससे दूसरे व्यक्तियों को दुख लगे एक व्यवहार में बहुत बड़ी कुशलता इस बात की है जो बहुत से कवियों ने लेखकों ने विद्वानों ने बार बार सराहा है और वो ये है कि जब व्यक्ति कोई व्यवहार करे या बोले चाले तो वो यह समझ सके कि हमारे व्यवहार के कारण दूसरे व्यक्ति में क्या प्रतिक्रिया हो रही है इतना सेंसेटिव हो कि तो वो समझे कि हम जो कुछ कार्य कर रहे हैं दूसरे व्यक्ति पे मन में उसे से सुख हो रहा है या दुख हो रहा है ये समझ सके ये एक बड़े गुण की बात है और फिर दूसरा इसी के साथ गुण ये है कि जहां उसे पता लगे कि मेरे व्यवहार के कारण मेरे बोलचाल के कारण से दूसरे व्यक्ति को दुख हो रहा है तो वो व्यक्ति अपने आप को विदड्रॉ करे इस प्रकार का प्रयास करे कि दूसरे को दुख न जहां इस प्रकार का हुआ तो ये व्यक्ति फिर सज्जन व्यक्ति है ऐसा व्यक्ति जिसने कि कुछ जीवन में विकास किया है सज्जनता उसमें आई है सदगुण उसमें आए, उसमें, आए उसमें कुछ कल्चर हुआ है सांस्कृतिक विकास हुआ है तो उसी के लक्षण इस प्रकार के हैं ये ये इसी इसमें भगवान राम के इन गुणों में इस प्रकार से वर्णन करते हैं और जिनका यहाँ वर्णन किया ये तो तुलसी राशि ने बहुत बार बोला है रूप सील सुख सब गुण सागर भगवान राम प्रकार से सुख निधान भी हैं और गुण निधान है अब ये तो सब एक साथ चलने वाले हैं अगर किसी कोई व्यक्ति जो है गुण निधान होगा तो सुख निधान भी होगा गुणी व्यक्ति ही दूसरे लोगों को सुख देते हैं दुर्गुणी व्यक्तियों है से दूसरे लोगों को दुख ही होता है इसलिए जब गुण होगा तो सुख भी होगा सुख निधान होगा श्री निधान भी होगा सुंदरता भी कई प्रकार की है एक तो ये कह दो कि जब इसको कहा कि भगवान राम सुख सागर हैं, भगवान राम जो हैं रूप निधान हैं, तो रूप निधान के माना यह भी हो सकता है उनका शरीर बड़ा सुंदर है लेकिन शारीरिक सुंदरता को सुंदरता मानना भी बहुत ही मैंने संकुचित विचार है बहुत तो संकुचित विचार है रूप के साथ में जो है वो वाणी की मधुता दी उस जो व्यक्ति का सौंदर्य है उसमें वाणी की कोमलता मधुरता विनम्रता तो ये भी उसके सुन्दरता के अंग है व्यक्ति का इस प्रकार का व्यवहार कि दूसरे लोगों को सुख देता है ये भी उसका जो है सुंदरता का एक अंग है तो सुंदरता के बहुत अंग है केवल शारीरिक सुन्दरता ही सुंदरता नहीं यदि कोई व्यक्ति शरीर से तो बहुत सुंदर हो मुख भी बहुत सुंदर हो लेकिन बोलचाल में बड़ा कर्कश हो बड़ा क्रूर स्वभाव का हो गाली गलोच करने वाला हो व्यवहार में दूसरे व्यक्तियों को हानि पहुंचाने वाला हो झूठ बोलने वाला हो तो बताओ ऐसी व्यक्ति की सुंदरता में कोई सुंदरता रह गई उसकी जो सुंदरता थी वो भी सब विनष्ट हो गई उसकी सुंदरता में कुछ तत्व नहीं रह गया आजाद तो इसलिए ये सब बातें जो है ये है जीवन के जो मूल्य हैं इनको ही समझाना शास्त्र का काम है इनको फिर देखेंगे जीवन का रूप किस प्रकार का होना चाहिए रूपशील सुख सब सागर और पुरजन परिजन गुरु पितु तो माता कहते हैं कि चाहे पुरजन हो और चाहे परिवार के लोग हो माता पिता हो गुरु हो राम स्वभाव दाता भगवान राम का स्वभाव सभी को सुख देने वाला है अब भगवान राम सबको सुख देने वाले सभी को सुख दे रहे हैं सबको प्रसन्नता उनके कारण से है ऐसा व्यवहार अब ये भी एक कठिन है जब व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा हो उसमें आनंद ही आनंद भरा हो तो भले ही वो व्यवहार करेगा तो सब लोगों को सुख दे लेकिन प्रयासपूर्वक अगर सबको सुख देने का प्रयास करेगा तो सबको सुख नहीं दे पाएगा एक को तो सुख देगा तो दूसरे को दुख हो तो जाएगा जैसे कभी कभी व्यक्ति ऐसा करते हैं कि मान लो किसी व्यक्ति की प्रशंसा की तो प्रशंसा की अच्छी बात है कोई गुण व्यक्ति उसकी प्रशंसा करनी चाहिए लेकिन बहुत बार ये भी होता जिसके मुंह पर किसी तीसरे व्यक्ति की प्रशंसा करो तो सुनने वाला व्यक्ति उसका अर्थ तो क्या निकालता है हा? अरे सारे गुण तो उन्हीं में हम तो हमें तो कुछ है ही नहीं हम तो बिल्कुल बेकार ही हैं हम तो मिट्टी कूड़ा ही है मैंने अपनी निंदा मान लिया था हा? लेकिन व्यवहार में लोगों की इतनी कुशलता नहीं होती कि ऐसे प्रशंसा करें तो ऐसे करें कि सुनने वाले व्यक्ति को उसकी प्रशंसा अच्छी लगे और उसे ये अटना लगे कि इसमें हमारी निंदा छिपी हुई हमारी निंदा करने के लिए वो किसी तीसरे की प्रशंसा कर रहा है तो अब देखो विख देने की बात तो देखो बड़ी गंभीर बात है अब भगवान राम में इतनी कुशलता है इतना सारी समझ है उनके अंदर कि वो सब को ऐसा व्यवहार करेंगे कि गुरु भी प्रसन्न माता पिता भी प्रसन्न करिए हैं उनको भी प्रिय लग रहे हैं परिवार वाले को प्रिय लग रहे हैं अपने मित्रों को भी प्रिय लग रहे हैं भाइयों को भी प्रिय लग रहे हैं साथ को प्रिय लग रहे हैं किसी को उनको अप्रियता किसी को बैरू राम बड़ाई कर ही और यहाँ तक कि तुलसीदास ये कहते हैं कि भाई जो अपने प्रिय भाई जिनका नाम आपने गिना दिया पुर्जन परिजन माता पिता ये सब अपने अपने हैं तो अपने लोग तो बहुत बार न कुछ कोई व्यक्ति अच्छा हो तो भी अच्छा मान लेते हैं अपना पुत्र चाहे खराब हो तो भी अच्छा मान लेते हैं अपना भाई अच्छा ना हो तो भी अच्छा मान लेते हैं लेकिन बात तो तब ये है कि जब शत्रु है वो भी अच्छा माने तो कहा शत्रु क्यों अच्छा मानने लगा है वो तो चाहे इतने गुण हो तो भी वो बुरा ही मानेगा दो सही देखेगा शत्रु तो लेकिन यहाँ भगवान राम के साथ क्या है कि भैरव राम बड़ा ही करें ऐसा भी हो सकता है क्या कि जो शत्रु हैं वो भी प्रशंसा करें अब ये रामचरित मानस में देखो यहां तो यहाँ पे एक जगह सिद्धांत के रूप में कह दिया है बाकी अब बैरियों में कौन सी बात अब बैरियों में निसाचरों को ले सकते हैं जिनको भगवान राम ने मारा वही बैरी उनमें से प्रशंसा करने वाले खरदूषण खरदूषण जब सामने आए तो उन्होंने देखा भगवान राम को और सुंदर स्वरूप देखा तो वैसे वो बोले कि भाई ये तो बात जरूर है कि इन्होंने हमारी बहन को नाक काट ली कान काट लिए प्रूफ कर दिया लिएकिन वैसे है हाँ बहुत सुंदर मारने लायक तो नहीं है बहुत अच्छे हैं लोग इनको तो पकड़ करके ले जाना चाहिए और अपने शोरूम में रखना चाहिए ऐसे भला कहा मिलेंगे दुनिया में कैसे तो मारे उनको जो है उन, उनको भी उनको देख करके भगवान राम को आकृष्ट होकर उनकी प्रशंसा करने लगी अरे जिसने सूप के जब नाक कान काट ली गई तो उनके लिए तो दुश्मन ही हो गए लक्ष्मण जी भगवान राम लेकिन जब वो पहुंची रावण के पास और तब रावण से बताया जाकर के हाल की कैसे कैसे क्या हो गया, प्रदूषण मारे गए तब वहां भगवान राम को उसने बहुत प्रशंसा की प्रदूषण से भी बहुत प्रशंसा की नाक कान कटाए अलग लेकिन प्रशंसा फिर भी अरे वो तो मनुष्यों में सिंह है अरे वो तो ऐसे बलवान हैं उनके सामने खरदूषण तो आए एक अकेले उनको सबको मार गिरा दिया ऐसे अब इस प्रकार से वो जो है वो चाहे रावण को तेजित करने के लिए कह रहे हो चाहे जिस कारण से कह रहे हो लेकिन उसने बड़ी भगवान के बल की उनकी गुणों की उनके भ्र उसकी उनकी प्रशंसा से उसने भी किया ऐसे ही देखते हैं कि रावण के जो दूत था सुख जो की पता लगा गया था की समुद्र के किनारे कितने कितने बानर लोग आ गए कितनी बड़ी सेना है उसने जाकर के, के रावण को जब सूचना दी तो उसने भी भगवान राम की बड़ी प्रशंसा रावण के सामने की रावण ने बहुत दिक्कत रहा उसको तो, और गालियां दी और हगाया उसको हरेकार करते हो लेकिन उसने भी रावण के सामने भी उसकी प्रशंसा की भगवान राम की प्रशंसा उन दूतों ने भी की मंदोदरी ने भी की प्रशंसा भगवान राम की प्रशंसा की अरे कहा भगवान राम क्या है ये तो विराट रूप में भगवान पर परमात्मा ही है जो अवतार लिया है तुम क्या समझो उन्होंने तो देखो जितने भी शत्रु हैं भगवान राम के जो उनके हाथों से भगवान राम के हाथों के मारे जाते हैं वो भी उनकी प्रशंसा करते हैं तो इसलिए कहते हैं कि भैरव राम बड़ाई करहीं और बोलन मिलन बिनय मनहर कहते हैं ये देखो ये स्वभाव ऐसा होना चाहिए बोलन बात करते में मनहरन करने और मिलन मिलते समय और विनय ऐसी विनम्रता से मिलें ऐसी विनम्रता से बात करें ऐसी विनम्रता से व्यवहार करें कि मन को हरण कर लें कहते ये मन को हरण करने के बाद प्रिय लगने लगे मन यही कहने लगे कि हाँ ये तो बहुत अच्छे व्यक्ति है बहुत सज्जन है भाव सात स्वभाव के हैं बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति हैं हमारा भी बड़ा हिस्सा आते हैं हमारे लिए भी बड़े प्रिय है इस प्रकार की भावना मन में आ जाए ये होना चाहिए भगवान राम में ये सब बातें हैं माने ये ये तीन पंक्तियां जो हैं ये हैं इनमें भगवान राम के संक्षेप में जो गुण बता दिए गए अगर इन तीन चौपाइयों को याद करके रोज रोज याद रखे और भगवान का स्मरण करे कि भगवान राम ऐसे हैं, भगवान राम ऐसे हैं तो अगर वो स्वयं अपने आप ही पैसा बनने की न भी कोशिश करे तो भगवान की कृपा से उसके अंदर ये गुण तो कहते हैं कि सारद कोटि कोटी, कोटी सत और कर नही और प्रभु लेखा सरस्वती तमाम सरस्वतिया कोटियों सरस्वतियों हजारों हो ये सब मिलकर के भी अगर भगवान राम की महिमा का उनका गुणों का वर्णन करें तो ये पार नहीं पा सकते ऐसी अपार उनकी महिमा है कहते शुभ स्वरूप रघु मणि सुख स्वरूप पहले बताया था सुख सागर भगवान राम का फिर कहते है सुख स्वरूप सुख स्वरूप इसलिए कहते हैं कि भगवान राम तो जो है सदा आनंद में है ही है भगवान का आनंद और सुख बाहर की परिस्थितियों के ऊपर निर्भर नहीं करता भगवान राम अयोध्या में हो तब तो उनको सुख लगे और वन में अगर आ जाएं तो दुखी हो जाएं ऐसे भगवान राम नहीं वे तो अपने भीतर से ही सुख निधान है आनंद निधान परिस्थितियां चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो चाहे वो राजा हों चाहे रंक हो चाहे कुछ भी किसी प्रकार की भी स्थिति आ जाए कष्टकारक हो सुखदायक हो लेकिन उन कष्टों और सुखों से वो प्रभावित नहीं होते अपने आप से अपने आप में आनंद स्वरूप है ये जो भगवान का ज्ञान दोबारा सुख स्वरूप करके वर्णन किया ये सुख स्वरूप भगवान के परमार स्वरूप का वर्णन है कि भगवान जो है परमारश स्वरूप होने के कारण से बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव से प्रभावित नहीं होते इस अयोध्या कांड का जो मंगला चरण के जो संस्कृत का श्लोक है वो इसमें इस अध्याय में बार बार हिंदी में उसी का अनुवाद किया गया है प्रसन्नताम्ब्यान गभिषेका तथा नमम लेस दुख था मुखाबुज श्री रघुनंदन शिमे सदा सुषा मंजुल प्रदा वे भगवान राम जो एक दिन पहले उनको राज प्राप्त हो रहा था तो प्रसन्न नहीं हुए दूसरे दिन को बन जाना पड़ा उनके मुख में बलानता नहीं आई माने रोने धोने की तो बात क्या उदास भी नहीं हुई ऐसी इनका के मुख है सदा तुषा मंजल मंगल प्रदा ऐसी मुख की शोभा वो हमको सदा मंगलकारी बने तो तुलसीदास तो प्रार्थना इसलिए करते हैं ऐसा चाहते हैं जैसे भगवान की इस प्रकार की स्थिति है की तो वो राज्य होना न होना रंक हो चाहे राजा हो चाहे लाभ हो चाहे हानि हो चाहे जय हो चाहे पराजय हो चाहे निंदा हो चाहे स्तित्व हो चाहे मान हो चाहे अपमान हो लेकिन अपनी आंतरिक स्थिति अधिक बनी रहे एक समान और उसके आनंद में अपने आंतरिक आनंद में बिल्कुल खलन न पड़े कोई उसमें कमी ना न ऐसी स्थिति भगवान राम की है और जो भगवान के भक्त है उनमें भी ऐसी भूति है इसलिए आदर्श भी यही होना चाहिए कि हमारी आंतरिक दशा ऐसी ही बन जाए ये कहते सब स्वरूप मणि भगवान रघुवंश मणि है और मंगल मोद निधान मंगल और मोद के निधान है मनो सम मंगल में ही उनका स्वरूप है मंगल में उनके सब भाव है मंगल में उनके सब विचार है संबोध तो मन प्रसन्नता आनंद और आनंद ही आनंद में है मंगल जो है बाहरी कारण मंगल कहलाता है आंतरिक कारण मोद कहलाता है अगर कोई व्यक्ति प्रसन्न है सुखी है बाहरी कारणों से सुखी है समंगल है और अगर अपने भीतरी कारणों से प्रसन्न है तो मुदित है मोद आप वेदांत में देखेंगे तो यह है एक तो हर्ष विषाद है सुख दुख है लेकिन कारण शरीर में जब पहुंचते हैं शिशुतावस्थान में जब पहुंचते हैं तब तो वहां मोद की वृत्ति का वर्णन होता है एक तो जैसे अप्राप्त वस्तु के प्राप्त होने की संभावना दिखाई देती है तो व्यक्ति को प्रसन्नता होती है और वस्तु प्राप्त हो जाती है तो फिर उसको भी और प्रसन्नता होती है उसके भोग में प्रसन्नता होती है ये जो प्रसन्नता जो है ये है ये लक्षण कारण शरीर में ऐसा बोलते हैं इसलिए भगवान राम को जब ये कहते हैं कि मंगल मोद निधान इसके माने है जिस व्यक्ति का कारण शरीर ही सत्य प्रधान होगा उसी में मोद होगा और ये मोद यहाँ सूचक है सत्यगुण का भगवान राम का अगर मन बुद्धि है कारण शरीर है तो सत्यगुण प्रधान है भगवान स्वयं अपने आप में तो आनंद स्वरूप है लेकिन जब वो अपने कारण शरीर से सत्यगुण से होकर के उनका आनंद प्रकट होता है मन बुद्धि में व्यवहार में आता है तो वो मोद रूप है मंगल रूप है ये यहाँ पर इस प्रकार को ऐसे भगवान के ऐसे हो गया मंगल मोद निदान और तेज सुन कुश डास् कहा तो भगवान राम इतनी उनकी महिमा और वो भी कुश डाश मन कुछ का बिछौना बिछा कर पर बिछाना या कहीं कुश और, और दास भी एक प्रकार की घास होती है उन सबसे मिला करके उनको बिछौना बनाया गया और पृथ्वी के ऊपर वो सुनते हैं तो विधि गति भगवान कहते विधाता की गति बड़ी ही विचित्र है एह, कि मैंने उसको समझना बड़ा मुश्किल है ये तो आप कह सकते हो कि किसी व्यक्ति उठा रहा है संसार में दुखी है तो कहोगे भाई उसने पाप कर्म किए होंगे तो विधाता उसका दंड दे रहा है कोई व्यक्ति को आप देखोगे बड़ा सुखी है तो आप कह सकते हो कि विधाता ने उसके पुण्य का फल दे रहा होगा इसलिए सुखी हो लेकिन जो पर ब्रह्म परमात्मा जो न पाप और न पुण्य उनसे उसका कोई प्रयोजन नहीं उन सबसे परे है पाप पुण्य जिसे छू नहीं सकते जिसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते वो परमात्मा कभी राजा बना बैठा हो और कभी भिक्षुक बना घूम रहा हो तब बताओ उसका क्या कारण अब या कहा पाप पुण्य का कहां, उनके उसके ऊपर विधान कहाँ लागू होता है तो कहते विधि गति अति बलवान विधाता की गलती बड़ी विचित्र है कहाँ तक आप उसकी बात को सोचोगे कहाँ तक नियम बनाओगे किस नियम से क्या कर रहा है ए, उसके बाद भी उसकी कहाँ गति उसकी है और जाने किस प्रकार से कैसे कैसे क्या क्या करता रहता है उसको समझना बड़ा मुश्किल है बस नान्या स्त्री हारुपते हृदय सुमदी सत्यम वादा चवान अखिलंकमा भक्ति प्रयचर गुपुंगव निर्भराम्ये काोसरहित सीरा श्रीराम जयराम जय जय राम